नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी स्नेहा तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में है एक्ट्रेस शशि शर्मा जी जो कि वर्तमान समय मुंबई में रहते हैं फिल्म्स और डिवोशनल सीरियल्स में काम कर चुके हैं और साथ ही साथ आज हम उनसे उनके स्पीचर एक्सपीरियंसिस भी सुनेंगे और उन्हीं साथ हमारे बीच में यार लक्ष्मी जी हैं जो कि माइक्रोबाइलॉजिस्ट हैं आई डब्ल्यू ए से विसलिंग सीखा है तो आज हमें वह अपनी विसलिंग के द्वारा मधुर गीत भी सुनाएंगे प्रज्ञा जी भी हैं जो कि जर्नलिस्ट है बाई प्रोफेशन न्यूज़ एंकर भी रह चुके हैं सिंगल मदर भी हैं और साथ ही साथ सिंगिंग का भी शौक रखते हैं और आज वे हमसे अपने एक्सपीरियंसिस भी शेयर करेंगे और विक्रांत जी हैं जो कि अलाहाबाद से है क्लासिकल सिंगर है आज हमें अपने गीतों और बरखा जी हैं जो कि डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन सिंगिंग का शौक रखते हैं और कई हमारे प्रोग्राम्स में बरखा जी आ चुके हैं और अपने मधुर गीतों से हमें और हमारे सभी लिसनर्स को आनंदित किया है तो आज वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सब का साथ देने के लिए हमारे बीच में रमेश जी हैं तो चलिए दोस्तों इन सब का हम तय दिल से स्वागत करते हुए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं लेकिन क्यों ना उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले ले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 मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कटुकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है अफसोस सोच है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद कटुकड़ा रहता है इस रोज देखा है उसको हम शमा जलाना भूल गए इसरो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 कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कटुकड़ा रहता है नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो चलिए मन को सुंदर बनाने के लिए हमारे साथ दिग्गज कलाकार जुड़े हुए हैं शशि शर्मा थोड़ी देर में आएगी और अभी मेरे साथ है लक्ष्मी जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है और मलेशिया में मैंने तो आठ साल काम किया उसके बाद फिर मुंबई में अभी शिफ्टिंग किया हुआ है और डेडिकेटेड है अपने प्रोफेशन के साथ साथ और इनका आर्ट भी बहुत अच्छा है ये विस्लर है और विस्लिंग के माध्यम से गाना सुनाते हैं तो आप सभी की तरफ से आज को इस शो में बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियों के साथ थैंक यू रमेश जी नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी जी बहुत बहुत स्वागत और इसके साथ ही विक्रांत राय जी हैं जो अलाहाबाद से शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ यूपी से और क्लासिकल सिंगर है काफी समय से रियाज कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं और रुचि है इनका माना बहुत दिल से इन चीजों को करते हैं तो जब आप उनको सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पता चल जाएगा तो विक्रांत राय का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है इसके साथ हमारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं जिनको आप पहले से जानते हैं काफी प्रोग्राम्स इन्होंने शिरकत की और अपनी आवाज के माध्यम से आप सभी को लुभाते रहे और आपका मनोरंजन करते रहे हैं तो इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है डॉक्टर बर्खा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और इसी के साथ हम लोग चलेंगे शशि शर्मा जी पहुंच गए हैं शशि शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इन चंद तालियों के साथ कैसे आप <laughs> मैं बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं <laughs> बस आपके आते ही हमें बहुत खुशी हुई क्योंकि सभी हमारे जो आर्टिस्ट आए हुए हैं आपके स्वागत में गीत प्रेजेंटेशन करने के लिए पूछ रहे थे मुझे कि की मैम किधर है मैम किधर है लक्ष्मी जी से कहूंगा की आप एक प्रेजेंटेशन जरूर दें शशि शर्मा जी के स्वागत में आप एक गीत गुनगुनाइए और ये खास लक्ष्मी जी को इसलिए बुलाया हमने कि ये विस्लिंग करती है सीटी के माध्यम से गीत सुनाई थैंक यू रमेश जी मैं शुरुआत में एक सॉफ्ट uh, गाना uh, मोह मोह के दागे फ्रॉम मूवी दूवी वो सुनाएंगे क्या बात है क्या बात स्वागत थैंक यू जी क्या बात है क्या लक्ष्मी जी रॉक किया आपने चलिए शर्मा जी तुझे अच्छा लग रहा होगा <laughs> जी जी शशि शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जैसे कि आप श्री कृष्णा सीरियल चल रहा है जिसमें आप खुद एक्टिंग किया है दुर्गा डिवोशनल, जो भी बहुत सारे ऐसे टीवी एपिसोड्स हैं जिसमें आपने काम किया है और बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में भी आपने काम किया है तो हमें आज बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि आपको इंट्रोड्यूस करने में कलाकारों के बीच में आपको देखते हुए बहुत खुशी हो रहा है तो लक्ष्मी जी ने बहुत सुंदर गीत आपके लिए स्वागत में विस्लिंग किया <laughs> तो आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है शशि शर्मा जी मैं कह रही हूँ उन्होंने इतना अच्छा विस्लिंग किया कि और और बहुत बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मींस बहुत अच्छा अच्छा आपने किया you are a great artist. वैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं लेकिन इस आर्ट को भी उन्होंने डेवलप किया अच्छा वेरी गुड वेरी नाइस प्लीज कीप इट अप ये Thank आपको ऊपर वाले ने इसको छोड़िएगा माता जी जी शशि शर्मा so शशि शर्मा जी मैं मैच अभी वर्तमान में जो सिचुएशन है अभी शूटिंग्स वगैरह कैसे हैं मुंबई में क्या सिचुएशन है आप बीच में जयपुर से फिर वापस मुंबई आ गए हैं अपने कारोबार करने के लिए तो मुंबई में अभी कैसे शूटिंग्स वगैरह का कुछ नॉर्म्स बनाए हैं या शुरू हो गए हैं क्या है थोड़ा थो बताइए नॉर्म्स तो बनाए है और ज्यादातर सब लोग फॉलो भी कर रहे हैं क्योंकि ये सबकी जिंदगी का एक सवाल है और सबको फॉलो करना चाहिए ये मेरा भी है है भी सबसे अगर कोई नहीं कर रहा है तो भी तो मैं चाहूंगा की टीवी एंड फिल्म दोनों जगह आपने एक्टिंग की है दोनों जगह आपने काम किया है तो दोनों में काम करने में क्या अलग अलग माना डिफरेंस क्या है छोटा सा डिफरेंस होगा तो तो तो तो वो difference क्या करते हैं या आपका आपका अनुभव चाहेंगे। छोटा छोटा छोटा नहीं है तो काफी अच्छा। है है है काफी क्योंकि क्योंकि बड़ा पड़ा, बड़ा पर्दा पर्दा पर्दा पर्दा होता है, होता जब हम सेवेंटी एम एम mm थियेटर में जाकर पिक्चर देखते हैं तो उसका मजा कुछ और होता है तो उसका एक अनुभव थोड़ा सा अलग होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो काम करने का तरीका होता है उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है थोड़ा हाँ थोड़ा सा सा स्क्रीन पॉइंट ऑफ़ व्यू से हमको थोड़ा सा हमारे एक्ट को कम ज्यादा करना पड़ता है हुँ, वो मेंटेन करना पड़ता है जी जी जी कुछ आपके जो कि आपने अभी कहा कि मेरा कृष्ण श्री कृष्णा हाँ सीरियल चल रहा है अभी आपने कहा की मेरा कृष्णा चल रहा है वो कृष्णा वापस दोबारा रिपीट हुआ है लॉकडाउन में महाभारत कृष्णा बेसिकली उसमें मेरा किरदार सत्य भा का रहा है लेकिन उन्होंने मुझे एज ए दुर्गा भी यूज किया हालांकि दुर्गा मैंने उनका एक अलग सीरियल किया था बट ठीक है शायद पब्लिक की इच्छा के अनुसार मुझे उस रूप में भी उसमें दिखाया उन्होंने जी जी तो अपने जो स्पिरिचुअल डिवोशनल uh, जो सीरीज़ टीवी सीरियल इसमें काम करने में और फिल्मों में काम करने में क्या फर्क पड़ता है क्या डिफरेंस फील किया आपने तो अच्छा लगेगा उसको शायद दुगनी चाहत से करेगा और जिसको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो ये सोचेगा ठीक है यार जल्दी से खत्म हो जाए डॉक्टर <laughs> बरखा आप एक गीत सुनाए जी सर मैम की मूवी सर बहुत ही फेमस मूवी है परदेश वो मूवी का एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है वो सुनाती दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ye mera india ye mera india i love my india i love my india ye duniya ek dulhan ye duniya ek dulhan dulhan ke maathe ki bindiya ye mera india i love my india ye mera india i love my india jaag chhera mal hai kisi ne jhoom ke savn aaya aage laga deepani mein jab deep का संगमे जीवन गीतों की बाला हम अपने भगवान को भी कहते हैं बासुरी वाला बासुरी वाला हे मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया ये मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया बदन मेरा इंडिया मेरा मेरा धरम मेरा इंडिया इंडिया धर्म थैंक यू वेरी नाइस आपकी सुपर हिट मूवी का सॉन्ग <laughs> <laughs> आपने कौन सी फिल्में देखी हैं बहुत सारी देखी हैं हाँ मैं बहुत सारी देखी हैं आपकी क्रोध देखी है जिसमें शायद बहुत छोटी वो मूवी आप कुछ सिस्टर का था सुनील शेट्टी जी के साथ आपका <laughs> <अफ्रस्तिकी> <laughs> और एक <ती> <laughs> <laughs> जी और तलाश अक्षय कुमार जी के साथ <laughs> और एक बहुत ही प्यारी काजोल जी और अजय देवगन के साथ में एक मूवी थी आपकी उसका गाना भी अनुमल के में सॉन्ग बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हाँ, गुंडा राज यस यस और एक संतोषी माँ भी है संतोषी माँ भी आपकी मूवी <laughs> लग रहा है मुझे सुन के अच्छा लग रहा है की कम से कम आपने इतनी मूवी देखी है अच्छा लग रहा है हाँ मैम और सीरियल्स में भी आपके लेटेस्ट सीरियल में भी जो जो रोल थे मतलब आपका कैरेक्टर एकदम ऐसे एक बोल्ड लॉन्ग पर्सनालिटी so तो <laughs> थैंक यू थैंक यू, <laughs> थैंक यू सो मच मैं चाहूंगा की जैसे ही आप अभी काफी समय से जो है स्पिरिचुअल नॉलेज को भी आपने ग्रहण किया है बीच में आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेड क्वार्टर माउंट आबू भी आकर गए हैं स्पिरिचुअलिटी और अपना जो वर्किंग प्लेस है उसको कैसे आप देखते हैं कैसे यूज करते हैं स्पिरिचुअलिटी uh, कैसे वर्क प्लेस पे यूज किया जाता है थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस को भी आप शेयर करिए हाँ मैं ये बताना चाहूंगी की जब मैं इस ज्ञान से जुड़ी थी मुझे करीब बारह तेरह साल हो गए हैं लेकिन मेरा माउंट आबू जाना नहीं था मुझे बार ऐसा होता था कि कभी कुछ काम अटक जाता था कभी कुछ हो जाता था तो शायद बाबा हाँ। का बुलावा नहीं आया था और फिर एक बार ऐसा हुआ कि बस अचानक चल दिए और चल दिए हाँ। तो शायद वहां जाने के बाद मेरा आने का मन ही नहीं किया मैं मुझे लगा की नहीं मुझे यही रह जाना है और वो जो यादें मेरी है ना वो आज हाँ। भी आ, मतलब इतनी समाई भी है कि मैं उस कोशिश की लॉकडाउन के टाइम पे मुझे परमिशन दे दे तो <laughs> नहीं थी इसलिए मुझे, मुझे मजबूरन रुकना पड़ा तो, हाँ। और उससे सबसे अच्छी चीज जो मुझे उसमें बाबा का इतना सिंपल ज्ञान है इतना अच्छा ज्ञान है की उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं जब आप काम करते हैं ना तो बल्कि बहुत अपने आप को इजी फील करते हैं आपके मन में किसी के लिए के नहीं रहती आप सबको प्यार करते हैं बहुत सारे लोग जेलेसी में खड़े हो जाते हैं बुरा सोचते हैं या मेरा ऐसा हो गया उनका ऐसा हो गया वो नहीं होता बल्कि कि हम लोगों को बहुत कंफर्ट जोन होता है कि चाहे वो यंग है चाहे सीनियर है पहले ये हम सोचते थे कि अरे हम यंग बच्चों के साथ कैसे काम करें आजकल के बच्चे को तो ध्यान ही नहीं देते हैं बट देन आफ्टर बाबा के ज्ञान ना मुझे ये लगा कि नहीं मैंने ज्ञान को अडॉप्ट कर लिया और बाबा ने मुझे बच्चा बना लिया तो मैं सबको क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकती <laughs> और बस वही एक चीज ने मुझे बहुत लुभाया और काम करना बहुत इजी हो गया उसके बाद अभी मेरा सुहानी सी एक लड़की आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत पॉपुलर शो था तो काफी उसमें यंगस्टर्स भी थे तो कुछ ऐसा लगा नहीं बहुत अच्छा लगा सबके साथ बहुत अच्छा टूनिंग रहा अच्छा काम किया एंड से ये है कि आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाता है एंड वो डिसिप्लिन आपके लिए भी और औरों के लिए भी बहुत हेल्प करता है और जब बाबा के ज्ञान से जुड़ जाते हैं तो आपको फालतू चीजों की चिंता नहीं सताती स्पेशली मैं अभी ऐसी ही हो गई हूँ मुझे लॉकडाउन में भी कोई चिंता नहीं सताई मुझे ये लग रहा नहीं की लॉकडाउन हुआ है कोई किस रूप में परेशान था कोई किस रूप में परेशान था सब लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे अरे क्या हो गया कैसे हो गया हाँ ठीक है घर में कैद तो थे हम लोग ये तो था कि थोड़ा सा लग रहा था कि अरे बहुत लंबे कैद हो गए हैं घर में लेकिन <coughs> ट्रस्ट मी, आ, मेरा जो अनुभव रहा ना वो ऐसा रहा कि नहीं मुझे हर परिस्थिति में शांत रहना है खुश रहना है और यही मैं सबको कहना चाहूंगी क्योंकि आ, ये जो समय आया है वो आपको समझाने के लिए आया है एक निमित्त बनी है कोई चीज तो आप उसको अडॉप्ट करके चलेंगे तो आपको तकलीफ नहीं क्योंकि जब सब जिम्मेदारी बाबा ने ले ली तो मुझे क्या चिंता है मुझे hmm. कोई चिंता नहीं है hmm. <laughs> तो ये ये और मैं उस अनुभव के साथ बहुत खुश हूँ इवन मेरी फैमिली में मेरी डॉटर ने भी ये स्टार्ट कर दिया है शी इज ऑल्सो कनेक्टेड उसका बेबी हुआ तो उसने पूरा ज्ञान लिया अभी ये है कि शी इज ऑल्सो हैपी एंडी वेरी यू नो लाइक आश्रम माई फैमिली इज लाइक आश्रम दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग शशि जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्र और आर्टिस्ट सोच रहे होंगे कि बाबा शब्द क्यों यूज किया बाबा अर्थात परमात्मा के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर एक कहते हैं ना बाबा भगवान के लिए कहा जाता है तो एक नजदीक का रिश्ता है जो भी फैमिली का प्रॉब्लम है वो पिता सॉल्व कर देते हैं इसीलिए उनके साथ जितना नज़दीक का हमारा प्यार होगा इतना ज्यादा रिलेशनशिप होगा तो उतना ही हमें वो याद आएंगे उनकी याद से ही हमारे जीवन में खुशियां मिलती है तो शशि जी यहाँ पर जब आए तो उनको ये यह यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा लगा उनको और उस समय से शायद प्रैक्टिस चालू किया है और अभी तक कर रहे हैं और उनको इस लॉकडाउन में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए होंगे क्योंकि एक हाँ। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना और फिर आध्यात्मिकता को अपनाना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग लगते हैं लेकिन जब कॉन्ट्रेडिक्ट कई बार तो अगर कोई दूसरे फिल्म इंडस्ट्री वाले बोलेंगे शशि शर्मा अध्यात्म तो <laughs> लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचते है की ये तो शायद बिल्कुल अभी अध्यात्म हादे, से जुड़ चुकी है शायद इनकी सोच कुछ बहुत अलग हो गई है ऐसा कुछ है ठीक है कोई बात नहीं वो बहुत अच्छी बात है मुझे अभी ये लगता है कि पहले मैं शायद कुछ और चीज तलाश करती थी पर मुझे लगता है कि अब जब सब कुछ मुझे मिल गया है मेरे में खुशी है और मुझ में एक उत्साह है तो मैं उसको खोना नहीं चाहती अब मैं सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है। क्या बाला, क्या बात बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपका और मुझे लगता है की इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लेकिन उसको ग्रैब करके पकड़ के अनुभव करना ये हर व्यक्ति की अपनी एक क्वालिटी है करना जी नहीं कर प्रैक्टिस, पाते हां जी. प्रैक्टिस करना तो वो सबके बस की बात नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा जिनके अंदर वो लॉ होती है जो शक्ति होती है वही लोग इन चीजों को कर पाते हैं जैसे शशि जी हमारे कर रहे हैं और काफी अच्छे एक्सपीरियंस उनको, मेरी उनको और काफी समय से हाँ। हाँ। <laughs> तो अभी मैं सा ब्रेक लेंगे विक्रांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी उनको और काफी समय से क्लासिकल म्यूजिक को कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं तो एक सुंदर सा गीत जो है विक्रांत राय सुनाइए शि जी के लिए मैम को सीखना ही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है थैंक यू तो आइए मैम जी के लिए एक आज जाने की जिद ना करो हाय हाय हाय। क्या बात है <laughs> क्या बात है क्या बात है जाने की जिद ना करो आज जाने की जिद ना करो हा मर जाएंगे हे हाँ मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो हो ऐसी बातें किया ना करो ओ, ओ, ओ, ओ, आज जाने की सिध न करो yes. क्या वेरी बहुत सुंदर तुम ही सोचो चो जरा क्यों न रोके तुम्हें तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जाने जाती है जब उठ के जाते हो जो तुमको अपनी कसम जाने जा आ, आ, आ, आ, तुमको अपनी कसम जाने जा बात इतनी मेरी मिलो आज जाने की ना करो थैंक यू वेरी नाइस वेरी नाइस क्या बात है आपने पुराने तार छेड़ दिए जो लोग भूल गए हैं <laughs> आज क्या बात है जी सब लोग गाते हैं ना मैम खुशी देख के सारे निकल गए अरे क्या बात है जी जी भाई काफी जी। करते हैं और जो अपना कॉम्पिटिशन हम लोग करते हैं रेडियो के माध्यम से तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन उसमें भी इन्होंने फाइनल तक पहुंच गए हैं तो मैंने कहा कि आज शशि जी आ रहे हैं गीत तो गाने के लिए आइये तो बड़े खुश हुए <laughs> तो बोले मैं जरूर आऊंगा अच्छा। आजकल क्या है? ये चीजें खो गई हैं तो सुन के बहुत अच्छा लगता है जी जी जी बहुत सुंदर शशि जी आप एक अच्छे एक्ट्रेस तो हैं ही लेकिन आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है आपने हमसे अपने आध्यात्मिक सफर के अनुभव शेयर करें आपने बताया कि आपने आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन से लिया आपने बहुत कुछ वहां से सीखा कि कैसे हम सबकी आदतों को एडॉप्ट करें अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे लाए किसी भी परिस्थिति में परेशान ना होकर बल्कि उस परेशानी को अपने जीवन में अडोप्ट करें और कुछ उससे सीखें तो हम थैंक्स करेंगे शशि जी का कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और हमसे इतनी महत्वपूर्ण बातें शेयर करी लेकिन अभी और भी बातें मुलाकातें बाकी हैं दोस्तों लेकिन क्यों ना उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लें बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम बिना साथ मेरा गर जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा दिल मिलते हैं एक के दो दो चार के मुझ पर दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो तो दिल नाम का कपिया मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को कैसे आप कौन सी एक बात जो है बहुत ज्यादा आपको आकर्षण किया और इस मार्ग पे आप आगे बढ़ते गए कोई एक ज्ञान सच बताऊ तो मैं बचपन से ही इसकी तलाश में थी और हाँ, जैसा कि और मैं विष्णु जी की भक्त थी अच्छा आ, लेकिन जब ज्ञान मिलता गया मुझे और धीरे धीरे तो मेरी तलाश ये होती थी कि हम लोग यहाँ जाते हैं हम लोग वहा जाते हैं इतने मंदिर जाते हैं तो फिर फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं कुछ खोजते रहते हैं हुँ, ऐसा हुँ, क्यों होता है तो जब मैं इस ज्ञान से जुड़ी थी तो उससे पहले वो मेरी जो खाश है वो मेरी खत्म नहीं हुई थी बल्कि मुझे ये लगता था कि मुझे राइट चीज मिले की जो मेरा मार्गदर्शन करे और मैं जो ये दुनिया की चीजों में जो भटक रही हूँ वो मुझे नहीं भटकना है तो जब ज्ञान में आए तो पहले पहले पढ़ा मुझे ये लगता था कि अभी आज हिंदू धर्म है आज मुस्लिम धर्म है आज सिख है आज ईसाई है हम लोग इतने सारे देवी देवताओं के पीछे घूमते रहते हैं जिसने ये कह दिया हमने वो फॉलो कर लिया मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ पर मेरी सिर्फ चाहना इतनी ये थी कि अः मैं उसको मैं सच्चाई को तलाश कर रही थी कि मुझे सही चीज मिल जाए जो मेरे लिए है और एक स्टेज के बाद जब ये चीज सामने आई तो पहले पहले शुरू शुरू में मुझे ये ज्ञान समझ में ही नहीं आता था क्योंकि बचपन से हम लोगों ने जो है सब देवी देवताओं को प्रणाम करना सीखा है उनकी पूजा करना सीखा है रिचुअल सीखे है जो बाहर है सब अंदर कुछ है ही नहीं तो वो बाहर की तलाश जो जारी रहती थी तो सब उसी में करते रहते थे चाहे जो भी हो बड़े से बड़ा फंक्शन हो बड़े से बड़ी आपका कोई घर में ओकेजन हो या कुछ भी हो तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जब मुझे इस ज्ञान की पूरी समझ मिली उसमें थोड़ा सा टाइम लगा मुझे मुझे और जब मुझे समझ मिली तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं ये जो भी कुछ है कि सब तो एक ही जगह है तो हम क्यों भटक रहे हैं <laughs> बस वहां से मैंने सब कुछ छोड़ दिया बस मेरी एक ही लॉ लग गई और yeah. आज मुझे जिसको भी मौका मिलता है जो भी इस तलाश में घूम रहा है मैं उसको मोटिवेट करने से पीछे नहीं हटती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप परमात्मा के साथ जुड़ जाइए और उसके शरण में रहेंगे तो आपके सब काम अपने आप हाँ बनते जाएंगे आपको किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं कि आप सब देवी देवता उसमें देख लीजिए सब सृष्टि पे जो भी जिसको भी आप चाहते हैं ना उस रूप में आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए एंड आपकी तलाश खत्म हो जाएगी ये मेरा अनुभव है पता नहीं अभी दूसरे लोग कितना अनुभव कर पाते हैं <laughs> जी जी जी अः शशि जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि आपको एक बचपन से तलाश थी अध्यात्मिकता की कहो या जो मेन जो सोर्स है जहां से हम सभी को एनर्जी मिलती है परम शक्ति की आपको तलाश थी और धीरे धीरे उस तलाश को खोजते खोजते जब आप ब्रह्माकुमारी में आए तो आपकी तलाश यहाँ पर आपको लगा कि पूरी हो गई फिर उसके बाद यहाँ का जो नॉलेज है उसको समझने में आपको थोड़ा टाइम जरूर लगा लेकिन उन चीजों को आपने अच्छी तरह से समझा और आज आप उन सारी चीजों को बखूबी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं और अच्छी तरह से आप उसको फॉलो कर रहे हैं और आपके अंदर एक भावना भी उत्पन्न हो गया कि जिस तरह से आपको एक संतोष मिला हुआ है शांति मिला हुआ है प्रेम मिला हुआ है जहां पर लॉकडाउन में पूरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री के सारे लोग स्ट्रेस में आए थे उन सारी चीजों को देखकर भी आप उस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हुए आ, बहुत ज्यादा एक्टिव मेंबर होते हुए भी आपने ऐसे समय में अपने आप को बड़ा संभाला आपको लगा बहुत कुछ नहीं हुआ है सब कुछ ठीक है तो ये एक आध्यात्मिक शक्ति का आध्यात्मिक चर्निंग का इफेक्ट है तो ये जो खुशी है एक्चुअली में आत्मा जो है कहते हैं कि सात गुण अलग अलग होते हैं तो उसमें ज्ञान भी एक है जैसे है हमें ज्ञान मिलता है नॉलेज मिलता है इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमारी अंतर जो आत्मा है उसकी खुशी बढ़ जाती है तो ये चीजें जैसे शरीर को हम लोग भोजन देते हैं वैसे कहा जाता है कि आत्मा को ज्ञान का भोजन देना चाहिए तो हमारी अंतर आत्मा बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ये तो बहुत जरूरी चीज़े... है क्योंकि क्या होता है कि अगर आप जैसे ही ज्ञान से थोड़ा सा हटने लगेंगे ना आपके दिमाग में वो डेवल नेगेटिव चीजें ना अटैक करने लगती है आपको हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए और वो ज्ञान देते रहना चाहिए क्योंकि ये आपका भोजन है जो हाँ। आपको इंस्पायर करता है पूरा दिन खुश रहने के लिए जी जी जी, जी। चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है शशि जी आपने बहुत ही अच्छा कमाल का एक्सपीरियंस शेयर किया है और आपके चेहरे पे आपके भाव के अंदर जो विचार है वो हमें पता चल रहा है कि आप कितनी अच्छी तरह से आध्यात्मिकता को समझा है जाना है और उसे जी रहे हैं मेन इम्पोर्टेंट क्या है बहुत सारे लोग अध्यात्मिक होते हैं आ, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से हाँ उनको ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान जरूर बांटते हैं लेकिन वो डीपनेस होना चाहिए अंदर उसका जो है ना भरा होना हाँ। हाँ। शशि जी आपने बहुत सुंदर बातें हमसे शेयर करी की आपकी जो तलाश थी परमात्मा को जानने की और उन्हें पहचानने की वे तलाश आपके ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर पूरी हुई आपको जीवन जीने का एक नया मार्ग मिला और आपने बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान हमारी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है और अगर हम इसे अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो बहुत कार्य हमारे सहज ही हो जाते हैं हमारे जीवन की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है हमारे जीवन में खुशी बढ़ जाती है तो चलिए दोस्तों खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा ले लिया नीस से तेरा तेरा तेरा को का ला ला ला ला ला ला ला ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाद कटकड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है अब सोच है ये वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चाँद का टुकड़ा रहता है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 अब आठ इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद कट खिड़ा रहता है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 तो चलिए एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं जयपुर अभी वर्तमान में डबलिंग में अपनी पढ़ाई पूरा कर रहे हैं प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रज्ञा जी बहुत बहुत स्वागत है और शशि जी हमारे सामने हैं नमस्कार रमेश नमस्कार नमस्कार कैसी हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर और रमेश जी के आ, ने आज मुझे बताया कि आप आ रहे हैं तो मुझे खुशी मिल रही है कि मुझे आप लोगों को मिलने के लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी नहीं नहीं रमेश जी का मैंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया मैंने कहा अच्छा रमेश भाई ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मैं उसके लिए बहुत शुक्र गुजार उनकी आप जैसे अच्छे कलाकारों से मिलने का मुझे मौका मिला नहीं बस ये सब मैंने रमेश जी से से बोला था कि everything is just destined, -destined. हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका एक रीजन होता है उसका एक कारण होता है और ये जब जी जी बिल्कुल ये सब प्रीडेस्टाइंड होता है और ये तो हम कलाकार हैं जो बस पात्र निभा रहे हैं मैडम uh, मैं जर्नलिस्ट हूँ एज अ बाई प्रोफेशन और मैंने इंडिया में काफी साल ऑल इंडिया रेडियो पे भी काम किया उसके बाद मैंने एज अ न्यूज एंकर जी बिजनेस में और इकोनॉमिक uh, टाइम्स में काम किया फिर अब मुझे बहुत चाह थी कि भाई पढ़ना है और वो कब वो वक्त आएगा हमेशा कभी करेंगे कभी करेंगे अब मुझे जरूर से ये स्टेप लेना चाहिए मेरे दस साल का बेटा है मैं उसको घर मम्मा के पास घर में ही एम अ सिंगल मदर तो वही पर मैं इंडिया में छोड़कर आई हूँ बहुत डिफिकल्ट था ये डिसीजन मेरे लिए मैडम बट मैंने सोचा की अभी नहीं तो फिर कल कल होता रहेगा और जी और अभी समझदार हो गया है तो अभी 10 मैंने मास्टर्स किया और भगवान के कृपा से मुझे पीएचडी के लिए फुल स्कॉलरशिप भी मिल गई बट मेरा प्रोजेक्ट इंडिया थैंक यू अभी मिला है बस प्रोजेक्ट इंडिया में है तो मैं इंडिया में ही रिसर्च करूंगी और बस भगवान के लिए थैंक यू थैंक यू बहुत बधाई उसके लिए थैंक यू तो बस इंडिया में रिसर्च है मेरा जी जी वेलकम आपका इंडिया में शशि शर्मा जी सब कुछ करते हुए भी इनके अंदर एक और खूबी गाना भी अच्छा गाती हैं। <laughs> बस अच्छा। मैडम प्रयास कोशिश किया, किया रमेश जी ने अपने प्लेटफॉर्म पे मौका दिया मैंने ढूंढा और ढूंढने से तो ईश्वर भी मिलता है तो ये तो मिल ही गया बिल्कुल तो अच्छा है। बिल्कुल थैंक यू सो मच तो बस ये प्रयास है मैडम इतने सालों से इच्छा की तो बस पॉसिबल हो पाई है प्लीज प्लीज कैरी ऑन आप बहुत अच्छा कर रही है शुक्रिया so प्रज्ञा जी एक छोटा सा मुकड़ा <laughs> <laughs> जी रमेश जी मैं बिल्कुल एक मुकड़ा जी थोड़ा सैड सॉन्ग है बट उसके लफ्स बहुत अच्छे हैं तो मैंने कोशिश किया है अभ्यास करती मुझे तुम गिरा तो रही हो। मुझे तुम कभी भी भूला ना सकोगी मुझे तुम नजर से गिरा तो रही हो मुझे तुम कभी भी भूला ना सकोगी सकोगे नजारे मुझे ये की हो चला है मेरे प्यार को तुम मुझे तुम ही। क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया वेरी नाइट प्रज्ञा जी शशि जी के आप कौन कौन सी चीजें देखी हैं फिल्म टीवी सीरियल या फिर जी शशि जी को हमने बहुत साल देखा है टेलीविजन पे ही देखा है फिल्म तो मुझे ज्यादा ध्यान नहीं आ रही है बट हाँ बहुत जाना पहचाना चेहरा है जाहिर और टेलीविजन पे काफी देखा है शशि जी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फिर से हम लोग लक्ष्मी जी की तरफ चलते हैं रॉकिंग लक्ष्मी जी शशि जी के लिए आप जाते जाते कौन सा एक बहुत सुंदर रिजलिंग करेंगे आप मीटिंग शशि शर्मा जी है और ये मौका के लिए बहुत धन्यवाद आप बोलिए अगला गाना क्या मैं एक फास्ट गाना करूंगी या स्लो नहीं शशि जी का मन पसंद सुनते हैं। शशि जी आपको कौन सा गाना सुनना है लक्ष्मी जी पूछ वो है, नहीं, वो अच्छा सुना सुनाना लाइक अ फास्ट नंबर और वोडियो लाइक अलो नंबर फास्ट चाहिए वो पूछ रहे हैं शशि जी मुझे सब अच्छे लगता है जैसा भी आप It's a pleasure for us to be here. अच्छा, शशि जी को <laughs> मैं अभी uh, क्या हुआ तेरा वादा आई uh, विल क्या हुआ तेरा वादा फ्रॉम हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक, ठीक हाँ बहुत बहुत बहुत बहुत बेहतरीन मतलब बड़ी पैन हूँ यू हैीन पोटेंशल इन यू थैंक यू सो मच एंड शी इज ए वेरी गुड सिंगर थैंक यू I, I would thank just like so to much. take a moment to thank all my uh, group members who are here to support me in full force. It's really nice of them. I'm seeing a okay. lot of messages from them, so I'm just uh, taking this opportunity to th thank everybody from Indian Business Association. Oh, uh, I oh, represent wow. the Indian Business <laughs> Association. That's yeah. Fun. Yes. Thank um, okay, okay. you. So we That's are Mumbai really nice. based, but we are members online from all over India. And uh, so oh, yeah. we have a big online WhatsApp group where we have a lot of skilled members okay. from all parts of India. So it's a really nice community of whistlers. So uh -huh. and uh, Ramaji yeah, has been so cool. kind uh, to give us a platform. And every fortnight our whistlers perform on those platforms. So where do you mother go? So we are very very happy, and our whistlers are also doing very well. So very thankful to Ramaji. Both the mother Ramaji. That is. <laughs> सारी अच्छा। दुनिया आपको एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे गाता रहे मेरा दिल। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया गाता रहे मेरा दिल सभी लोग लो... हमेशा मुस्कुराते रहे जी एक मुकड़ा आप लास्ट में सुना दीजिए फिर हम लोग पूरा वाइंड अप करते हैं शिज जी की मूवी का ही सॉन्ग फिर से जी दो दिल मिल रहे हैं म गई चुप के चुप के दो दिल मिल रहे हैं म गए चुप के चुप के सबको हो रही है हाँ सबको हो रही है खबर चुप के चुप के हाँ दो दिन मिल रहे हैं मग चुप के चुप के सासो में बड़ी बेकरारी आखों में कई रत जगे कभी कहीं लगे जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे अपना दिल में जरा थाम लू जादू का मैं उसे नाम दू जादू कर रहा है जादू कर रहा है ऐसे चुप के चुप के दो दिल मिल रहे हैं मगे चुप के चुप के दो दिल मिल रहे हैं मगे चुप के चुप के थैंक यू थैंक यू बैठा बहुत सुंदर गीत है आपका <laughs> एंड uh, जाते जाते अच्छा प्रज्ञा जी आप सुन पा रहे हैं है। हाँ एक मैसेज कोट कीजिए हाँ तो सबसे पहले मैं आपको रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया क्योंकि बहुत बहुत सारे आप आपने देखा छोटी-छोटी जगहों से बहुत दूर दूर से जुड़े हैं क्योंकि सबको एक मौका चाहिए और कई बार ऐसा हम सोचते रह जाते हैं वक्त के साथ की कभी अपनी छुट्टी हुई मैं कहूँगी प्रतिभा को कभी उसको यूटिलाईज करेंगे बट ये इस तरह का जो आपने कल मुझे हम जब बात करे थे आपने जिक्र किया था कि कोई एक लेडी थी जिनको आप जिनसे जुड़े थे बीस पहले बट उस वक्त ये डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था तो मैं कहूंगी जो इनफैक्ट कोरोना है मैं को COVID की टाइप, जो पॉजिटिव तरीके से लिया है और खासकर मैं कहूँगी लॉकडाउन में अकेली थी तो मैंने डिजिटल के माध्यम से बहुत सारे वेबिनार्स और नई स्किल्स सीखी मैंने अपना बहुत दस साल पहले स्केचिंग छोड़ गया था तो वो शुरू किया गाना आपके माध्यम से से शुरू किया भी कुछ साल महीने पहले तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ नया लर्निंग स्किल्स शुरू किए तो मैं बस ये कहना चाहूंगी जो भी आपने शुरुआत की उसको जारी रखिए खत्म नहीं होने दीजिए क्योंकि जिससे हम कहते हैं एक एक, थुटा -थुटा लेते ही, एक बड़ा, आ, तक पहुँचा है एक नर्वसनेस हो जाती है जजेस के सामने जब हम नहीं सीखे होते हैं गाने के लिए बट ये जो मैसेजेस लोगों के प्यार और जो मिलता है उससे जरूर से uh, प्रोत्साहन मिलता है बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा सबसे यही गुजारिश है खुश रहिए और कोशिश करते रहिए और बहुत सुंदर मैसेज हमारी प्रज्ञा जी ने भी हमें और हमारे लिसनर्स को दिया कि जो भी आपने इस करोना काल में सीखा कुछ नया करना शुरू किया उसे जारी रखिए और समाप्त बिल्कुल ना होने दें खुश रहें अपने जीवन में मुस्कुराते रहें और इसी मैसेज के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं प्यार का नगमा है मौजू एक रंग है जो करता है बातें भी जो भी इसको पहन ले वो अपना सा लगता है तुमको जैसा लगता है तुमको भूलना पाएंगे हूँ ऐसा लगता है लक्ष्मी जी आप क्या बताना चाहेंगे या गुन चाहेंगे एक मैसेज मैसेज छोटा सा कीजिए yes. में मैं बहुत इन uh, uh, और uh, music की वजह से मुझे बहुत अच्छा मौका मिला आई डब्ल्यू के साथ जोड़ने के लिए और आई एम वेरी है because if not for their persistence aaj mai kuch kuch bhi nahi i play the uh, veena I, i sing also but uh, i have been more focused on veena and now on whistling also so i have been able to adapt my classical training into all these things which i feel is a real god's blessing and i'm very happy to be able to use this knowledge to guide my members of i mean from all parts because lot of our members uh, both are members ko formal background kuch nahi hai music mein mm -hmm. and uh, so iski wajah se koi uh, isling ke liye zarurat nahi hai hearing mm -hmm. sense bahut zarurat hai and uh, listening power or tone uh, mm -hmm. you know uh, tone sense so iski wajah se थोड़ा सा हम क्लासिकल बैकग्राउंड की वजह से तो, और ज्यादा बेटर गाइड पा रहे हैं। right. so इसके लिए बहुत है गुड मैसेज आई वु एंड यू शुड परसू समिंगट यूर वेरी पैशनेट अबाउट इन अ वेरी होल हार्टेड वे थैंक यू लक्ष्मी जी फॉर शेयरिंग द मैसेज दैट के साथ जुड़ी, uh, जुड़ी सुन सुनाइये बस और कुछ नहीं चाहिए जी सर सबसे बड़ी सीख तो लक्ष्मी मैम से मिली जो की उन्होंने इतना खूबसूरत निभाया उनसे ये सीख मिली की उम्र कोई मायने नहीं रखता अगर क्या काम करना चाहे तो हम कैसे भी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और इनका सांस का ठहराव मुझे मुझे मुझे तो मुझे तो गए, मुझे तो ऊर्जा आ आ गई, नया जोश गया कि हाँ हमें अभी <laughs> और सीखना है अभी हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सीखना है बस थैंक यू <laughs> चलिए विक्रांत भाई बहुत बात बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत सुंदर मैसेज आपने खुद किया आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर सीख भी रहे हैं और अपना परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं तो दोनों चीजें हो रही हैं विन सिचुएशन है <laughs> लर्निंग एंड दो चीजें आपके साथ हो रही हैं तो बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो तो मच लक्ष्मी जी ने भी बहुत सुंदर मैसेज हमारे को दिया कि जो आप करना चाहते है जिसमें आपको खुशी मिलती है वो आप जरूर करें और साथ ही साथ विक्रांत जी जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख भी रहे हैं परफॉर्म भी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि बस जीवन में सीखते रहिए आगे बढ़ते रहिए तो चलिए दोस्तों हम दिल से थैंक्स करते हैं अपने सभी कलाकारों को और उसके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तो नजर से मिला दे आंसू तेरे सारे मेरी पल को पे सजा लक्ष्मी जी फिर से एक बार आपके लिए ये चंद तालियां मेरी ओर से खास थैंक यू सो मच जी थैंक यू ऑल ऑफ यू यून प्रग जी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए आप दूर से भी आए सही देर से आए लेकिन दुरुस्त आए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच फिर मिलते हैं आज के शो में बस इतना ही सभी मित्रों को कहना चाहूंगा हमारे आप सभी को जो भी इंडियन विस्लर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं उन सारे कलाकारों को बहुत बहुत याद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया खास उनका जो फिल्म में काम करना टेलीविजन में काम करना वो है एक्टिंग का लेकिन साथ में उस इंडस्ट्री में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को अपनाना और उसको जीना ये एक यूनिकनेस थी इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो आके वो अपना जो स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंचाए ताकि कि ऐसा ना हो कि हमारा भारत देश आध्यात्मिक देश है तो अध्यात्म कोई हमारे से दूर नहीं है वो किसी भी फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति भी उसे अप्लाई कर सकते हैं और उसका अनुभव कर सकता है तो ये चीजें मुझे बतानी थी मेन तो वो चीजें हमने सुनी उनसे तो बार बार उनका आना जाना हुआ लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं अपनी भावनाओं के साथ तो धन्यवाद बहुत, -बहुत, बहुत, -बहुत, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया प्रज्ञा जी आपने भी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी आप तो है ही गुरु जिस भगवान का कृपा में सब हो रहे हैं हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी ढेर सारी खुशियां ढेर सारा प्यार जय हिंद जय भारत, ओम शांति। तो चलिए दोस्तों हम इस एपिसोड को यही समाप्त करते हुए अपने सभी गेस्ट का दिल से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए क्या रहा है तुमको भी कुछ हुआ है क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं तूफान जो उठ रहा है हम उसको रोकते हैं कसम की कसम है कसम से ये मिलन है सनम का सनम से अब ये प्यार न होगा फिर हमसे कसम की कसम हा कसम ये कसम ली कसम ली कसम, कसम हा कसम कसम, कसम कसम कसम कसम कसम की कसम है कसम से हमको प्यार है सिर्फ तुम से पहला पहला प्यार भर के आंखों में फुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में फुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार हुए जुल्फों की बदली चली बल खाती कहाँ रुक जाओ पगली लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर घर लेके पहला पहला प्यार कोई चमक जी चाहे कोई बर से बचना है मुश्किल पिया जादूगर से देखा ऐसा मंत्र मार, आखिर होगी तेरी हार। जादू नगरी से आया है कोई जादूगर को लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार सुन सुन तेरी गोरी प्यारस्काई रे देखो देखो आई आई सुन सुन पाते तेरी गोरी मुस्काई रे